श्री श्रीरामकृष्णकमृत काशीपुरोद्या भक्स प्रभु श्रीरामकृष्ण प्रथम परेद काशीपुरोद्यादादिभक्त कृपासींधु श्रीरामकृष्ण मास्टर्मोदय निरंजन भवनाथ श्रीरामकृष्ण भक्तसहत काशीपुरेवसवरमिता कथम भक्तल्याण भवि नक्तन दिवं दिव क्य भक्त कृते चिंतती शुक्रवास डिसेमबर मासकाशे दिवस मगशीर्ष से सप्त शुक्लपंचमिया श्यामुकुरी प्रभु काशीपुर उद्यान सगता अदयशो दिवस साम युवकभक्ता क्रमण काशीपुर उपगम्य निवसम अनेके गृह गमनागमन कुरे भक्ता प्रत्यम दर्शन करने गं अत्रत्रिवासम अवती भक्ता सर्वे संवेता एकाश्तुतराष्टाद शतम खीष्टवर्ष तो भक्तसभागत अवशिष्टा भक्ता सर्वे एव आगता चत्युतराष्टादत ख्रिस्टवर्ष से अति भागे शशिशरदी प्रभु साक्षात्तव महाविद्यालय परीक्षा देह अनम पंचाशीतुतराष्टादशर्ष से मध्यभागत ते सर्वदा गतायात कशीराष्टादशर्ष सेबर मे इष्टारंग मंचे श्रीयुक्तगिरीशोषाख्य श्री प्रभु साक्षात्तवासम अश्थ डिसेबर मसल से प्रारंभ भगत सर्वदा गता कौती चत्युत्तम ख्रीष्टवर्ष से डिसेंबर्मास से अतिमें भागे शारदासन्न श्री प्रभु दक्षिणेशर मे साक्षा सुबोध तथा चिरोद पंचाशीतुतराष्टादत ख्रीष्टवर्षा आग अगस्त मसे श्री प्रभु प्रथमत साक्षात्तव अद प्रातः प्रेमणों बहुल्यन वितर निरंजन वदाविता उपवशा काली पदसा पृथन वजती चैतन्यम भव किंच चिबुक स्पृा तस् आदर कौती व या आंतिक ईश्वर आहूतवाकतवा तेनाव्यम है प्रभाते दक् स्त्रीजनो कृपा सन तोर वक्ष चरण स्पृवा ते अश्रुव विसर्जन कर्म प्रवृत् काचन क्रंदती अवदत्वतावती दया प्रेमणों बहुल्यन वितर सिंधे गोपाल प्रति कृपा क्यों वद गोपालम आहूय आनय अद बुधवास औस मस नवम दिवस पार्कशीर्ष से कृष्ण द्वितीया दिसेबर मसल से पंचाशीतुतर अठादशतमें ख्रीष्टवर्षे संध्या संप्राता श्री प्रभु जगन्मातर चिंत कियत्म श्री प्रभु अतिमदुस्वरे दैयेकैस आलपति प्रकोष्ठे कालिपदचुनीलाल्माष्ट महोदय नवगोपाल शशि निरंजनादी श्री एकम दुलाख्यम कृत्वा का आने कृते कियत कियं मूल्य मास्टर मटर्मशय महोदय श्री श्रीरामकृष्ण जलपीटि यदि द्वादशन मूल्या सैतूल्यवत अथम भविष्य मास्टर महोदय अकष्य तेन भविष्य श्रीरामकृष्ण अस्त शन गुरवा वार वेलां त्रिवादना पूर्व आगं न शक्यसी मटर्मोदय यहाँति आयामी आया प्रभु श्रीरामकृष्ण कि अवता पीड़ाया गुह्य लक्ष्यम श्रीरामक मटर्महोद प्रति अस्त अयर रोग किये उपशामेत मटर्मह किंचित आधिक जाता दिना अपेक्षमकृष्ण कति दिनाटर महोदय पंचषट मसा भवती एक बच्चा श्री प्रभु बालक अधीर अभव किंच वजती किं बृषे मटर्महदय आर्यकास्ने उपसम सम समा, उपसम्थं श्रीरामक तदवत अस्त एतावी स्वरीयूपदर्शन भावसम परमेता रोग कथम मटर महोदय महाशय महां क्लेशो बीती सत्यम किंतु उद्देश्यमस्तरामकृष्ण कि मटर्मोदयतावस्थान भविष्य निराकार प्रति आग्रह विद्या हंता अभी न वर्त है श्रीरामकृष्ण आम लोकशिक्षास्थ स्थगिता भोज न वक्त शक्नो सर्व राम पशा एक चिंतिया कंपन ब्रूयाम पश्य भो एक गृहपरक्रमक्रय जा कति भक्ता आया कृष्ण प्रसन्न ससधर सेव्ञप्ति फलक अमुक समय प्रवचन भविष्य श्री प्रभो तथा मास्टर महाशे मास्टर मटर्महाशय मटर्मशय अपरमे एकदेश्य लोकवचयन पंचवर्षा तपस्याचर येत कतिपय दिन तधना प्रेम भक्ति श्रीरामकृष्ण आम तक निरंजनों गृहम आगछत निरंजन प्रतिचतांदृशो बोधो निरंजन महोदय पूर्व प्रीति आसी सत्य किंतु इद्म त्यक्त स्थकते मटर्मोदय अहम एक अपश्यं एते महा एक महाजना श्रीरामकृष्ण क्व मटर्मोदय आर्यपार्श तो दंडा सन सामकु वाट्यां अपश्यम प्रतीयते स्म ये एसा एक जन प्रत्योहं अपाकृत्य तत्र आगम्य उपस्टिंद आश्चरियावस्था निराकार अतरंगचयनमें एक शुण्व श्री प्रभु भावा भीष्टो किय अति सोप सती माश्यम ब्रूते अपश्य साकारत निराकार जानते अन्यान्य वचन इच्छा किन्तु जात वक्त किंत नोमी अस्त तक आग्रह सवल लयन न मटर्महशय महोदय तथा सैतरामकृष्ण अधुना निराकार अखंड सच्चिदाननंदव रूप वर्तते किंतु संयमित महता क्लेशेन लोक लोकचयनमें यदृशे तत्म एक कंतरंग को बहिरंग बहिंग बोधुम शक्यते, ये संसारम त्यक्त अत्र ठंडी ते अतरंगा किंच ये सकद आगत्य कथम आस्ते महोदय पृछे ते बर अभी न दृष्टवा श्यापुक्रे धृतवर वेश सगता अपृछ कथम आस्ते तथो नास्त भूय दर्शन नरेन्द्राधतः तं प्रति तुशम आचरामी कि मनोना द्वितेद श्रीमुखकथि चरितामृत श्रीरामकृष्ण क मुक्त आहुस्वा मृषय सर्वे दीवर्षि नारद तथा अशितेवोव्यास स्वयं ब्रवीमिबे श्रीरामकृष्ण मणिप्रति सभक्त धृतकरौ यदा एति तदा भक्ता आगछति केचन अंतरंगा केचन बहिरंगा केचन कांक्षिताजका दसैकादशव वर्षवय कालेसे विशालाक्षी दर्शनाथ गातरे अवस्था अभूत भावावस्था कंचित अपश्य पूर्णतः बाह्य संज्ञा विरही यदा द्वशवर्ष वयस्क यद्वांशवर्षवयस्क अटवर्ष अथवा वर्षे तदा प्रथमतःा अवस्था काली मंदर दक्षिणेशरे अवदत अक्षरो भवितुम भवि वाछसी अक्षरा जाने। अपेक्षा हलधारी अवदत छर जीव अक्षरार्थ परमात्मा इती। यदा नीराजन होती स्म भवनस्य भवन से उपरी तलता चीवन आस क्वक्ता एत, संसारी जन स्थित मं प्राणा अप अपयती भद्रम अधितांगलम जनम अवदम ते अवदन तत सकलम मानसी भ्रांति तदा तथा सैन्य शाता अभवं पर सकलम फलती सर्वे भक्ता आगम्य संवयंती पुनः प्रादर्शय पंच सेवकान, प्रथमतो तो मध्यम कर्ता मथुर्मोदय तथा शंभुम्लिक तम पूर्व कदा न अपश्यम भावन अपश्यम गौरवर्ण पुषमस्तक राजकुट यदा बहुकालाम संभुम अपश्यम तदा स्मितम अयम एवं पूर्व भावस्थाया दृष्ट अने से इनमें नरूताता है किंतु सर्वे गौरवर्ण सुंद्रो बहुत भार हर प्रतीयते एका अवस्था यदा अभूत साक्षात्म मादृश कशन समें ईड़ा पिंगला सुषुन्नाडी सर्वा विधूयता षक्रेशु प्रत्येक पद्म रसनया रतीकुते अच्छी अधोमुखम ऊर्धमुखता आपद्य है अंत सहस्रार पद प्रस्फुट अभूत यदा यादृशो जन आया पूर्वतः प्रदर्श्यते स्म एक भावे न अपश्यम चैतन्यदेव संकर्तन वट विटपितल तो वकुतल प्रति त्र बलराम अपश्यं अभी चंम इव अपश्यम सुनीलाल सेव गमनागमनाभ्यादीपन जात शशिशरदौ अपश्यम ऋषिकृष्ण यशु खिष्ट संप्रद आस्ता वटतलेकालकश्यम हृदय अवदत तरी तव एकत्रो भाष्य अहम अवदम मम तो, तो मातृयोनि मम पुत्र कथं भाष्य स प पुत्रो राखाला अवधम यदि दशा यदिवती तरीक महाजनम प्रापय अतो मध्यमकर्ता चतशवर्षा सेवन कर साधु सेवार्थं यानम दोला यस्ई यद दातव्यतया दातव्यत उतवा तस्म तद्दान ब्राह्मणी परीक्षित प्रतापरुद्र विजदूपम अस्थ श्री प्रभो मूर्ति दृष्टवा किं ब्रुहिभोह वदतित्वाम यथा वदा तथा स्पृष्वास लाटु गणितिश्भक्ता क्वृग अधिकम कुत्र करम केदार विज कतिपयान कुर भाव प्रदर्शी प्रादर्शी अतः पायसभोजन यापनीय एक पायस प्राशयति प्राशियतिस्म। तदा एतत आकंदमद उत्तर कितने पास प्राशनमें